द्वितीय मुंडक प्रथम खंड में कौन सा मंत्र तृतीय हो गया चतुर्थ मंत्र चलेगा पहले दिव्यो या मृत पुरुष इसमें कहा है अप्राणो यमना मना प्राण प्राण मनादि नहीं है कैसे नहीं है इसको कहने के लिए तृतीय मंत्र में हुआ कि पर ब्रह्म से ये प्राणादि की उत्पत्ति है प्राण मना सब इंद्रिय भूतभौतिक प्रपंच की उत्पत्ति ब्रह्म से है इसलिए प्राणादि है ही नहीं ब्रह्म में और जब उत्पन्न होता है अन्य जितने जिस चीज की उत्पत्ति होती है लगता है अलग किंतु ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है तभी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा कस्मिन भगविज्ञात सर्वमिदम विज्ञान भगवती प्रश्न हुआ था किसके ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाएगा इसका उत्तर ये ब्रह्म पराविद्या के विषय ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान होगा क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कुछ भी अलग है ही नहीं जितने सब कार्य प्रपंच उत्पन्न होते हैं ब्रह्म से उत्पन्न हुए ब्रह्म से उत्पन्न होने से उपादान कारण से कार्य अलग नहीं है इसे सब कुछ ब्रह्म रूप ही है इसलिए यहाँ भी कहते हैं योपि प्रथमजात जातना हिरण्यगर्भा जायते अंडस्यांतर विराट स तत्वांतर तत्व्यणोप्य तस्मादा जायत एक तयचे एक तथमा प्रथम जिरण्यगर्भे हिरण्यगर्भे प्रथम उत्पन्न होता है प्रथम जाता समिप्राणभिमा उससे उत्पन्न होता है विराट समष्टितुलाभिमा तूल प्रपंची की उत्पत्ति हो पंचीकरण होने पर समिति तूलाभिमें विराट ही हिराण्यगर्भा जायते अंडस्यांतर विराट ब्रह्मांड के विराट रूप ब्रह्मा स तत्वांतरित लक्ष्यमाणों की एक तम पुरुषा जायते तत्वात तत्वा तत्व हिरण्यगर्भा के अंतरित टिप्पणी में दिया हिरण्यगर्भतत्स व्यवहित हुआ पहले हीरण्य की उत्पत्ति उसके बाद विराट की उत्पत्ति तो विराट की उत्पत्ति ब्रह्म से नहीं होगी तत्वान्तर न व्यवहित तत्वांतरम हिरागर्भा व्यवहित पहले हिरान्य गर्भी उत्पत्ति हुई इसलिए व्यवहितों से परमात्मा अक्षर ब्रह्म से तो साक्षात उत्पत्ति नहीं हुई तो ऐसा व्यवहित लक्ष्य मानो यद्यपि तत्वांतरित ऐसा लगता है बीच में व्यवधान है तो भी एक तस्माद पुरुषा जायते, इसी पुरुष अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है विराट और एक और ऐतन्मय ब्रह्मात्मक ही है ब्रह्म से भिन्न ही नहीं है विराट ये तद इसके लिए आगे कहते हैं ये पहले भी आकाशादि भूत की उत्पत्ति कही गई अन्यत्र आकाश से वायु वायु वाय। से तेज तेज हुआ पृथ्वी ऐसे जो कहा जाता है वो भी ऐसा अर्थ है आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज ऐसा करने से सब, सब की उत्पत्ति ब्रह्म से यहाँ इस लगता है हिरण्य गर्भ के बाद उत्पत्ति हुई तो ठीक है किंतु वही घाट बनाने के लिए मिट्टी से कपा कपाल बना कपाल से घट्ट बना तो घाट की उत्पत्ति मिट्टी से होती है या नहीं बीच में कपड़ा बनने पर ही मिट्टी कारण है इसी प्रकार ब्रह्मोत्सव का कारण ये देखाते कैसे विराट हे अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशावा विवृता से वेदा वायु प्राणों हृदय विश्वस पदभ्या पृथ्वी है सर्वभूता यह विराटसर्वभूतात्भूति केतरात्मारूपे वही आत्मस्वरूप ही उपाधि विशिष्ट होकर के अलग होता है अग्निर अग्निर्मूर्धा उसका मूर्धा सिर है अग्नि अग्नि कौन है अशोभावलोक गौतमाग्नि स्वर्गलोकों को अग्नि कहा गया अग्नि कहा करके पंचाग्नि विद्या उपासना में कह गया इसलिए अग्नि का दिवलोक स्वर्गलोक विराट का मूर्धा शिवमस्तक है चक्षुषी चंद्र सूर्य दो चक्ष चंद्र के सूर्य के विराट पुरुष का दिशा श्रोत्र दिशा स्रोत्र है शुर्त्र दो है तो बाएँ डायने दो तो होगा और इधर घुमा उधर घुमा बाएँ डायने करेगी सब दिशा सव स्रोत्र होगी वाघ विवृता से वेदा वाघ है उनका जो वाघ विव्रता खूब उद्घाटिता प्रसिद्ध वेद ही है उसका जो शब्द निकले तो ही वेद ही है वायु प्राण जो वायु वायु ये विराट के प्राण है हृदयम विश्वम से और विश्वम का तो समस्त जगत इसका हृदय है अंतकरण है पदव्याम पृथ्वी ए पाद पृथ्वी इसके दो पाद है चंद्र से पदव्याम क्या दोनों पाद पृथ्वी है ऐसा ही पृथ्वी ये सब सर्वभूतांतरात्मा सारे भूतों के अंतरात्मा है तमच विषिष्टि उसके बाद विशेषकर अग्निर्धा अग्निर् द्योलोक द्यूलोकों को अग्नि क्योंकि छांदो के माये अशोभावलोक गौतम अग्नि ही हे गौतम असो लोक अग्नि वो असो वह लोक स्वर्गलोक को अग्नि पंचाग्नि विद्या में पांच है अग्नि तो है ने अनग्नि है अग्नि भिन्न में अग्निदृष्टि करके उपासना करने के लिए द्व्योलोक स्वर्गलोक उसके बाद पर्जन्य आगे तृतीय में पृथ्वी चतुर्थ पुरुष में यु श्री ठीक पाँच में अग्नि अग्निदृष्टिकर उपासना करनी है असोवा असो अह वाव का थे वह लोक अग्नि है, वह अग्निमूर्धाए योत्तमांगम शि उत्तमांगम शिरो मूर्धाए शिरा उत्तम चक्षुष चंद्र सूर्य चंद्रश सूर्यचे चंद्र सूर्य यसेषंगतव्य विश्वम अस्य जो अस्य अस्य आया अस्थ यसके अग्निर्मुध ये यस्य चंद्र सूर्य यस्य दिशा श्रोत्रे ऐसे सब सबके साथ युषंग अनु संबंध करना चाहिए अस्य पद से वक्षारण सेपरिणाम यसे अनुसंग संबंध करना है मंत्र में यस्य पद है यश्य पद नहीं तो य पद का अंश कैसे करेंगे इसलिए भगवान भाष्यकार कहते अश्य पद है अश्य इत्य पद जो पद है आगे कहेंगे क्योंकि अभी अग्नि मृधा चक्षुष चंद्र सूर्य यहाँ तक व्याख्या हुई है अस्य पद आगे आएगा या आ गया आगे आएगा इसलिए बक्षा मानस्य हो यसे विपरिणाम उसका विपरिणाम करके ऐसे पद का यस्य अस्य का यस्य अर्थ करके अर्थ विप्रणाम करके सबके साथ संबंध करना दिशा स्रोत्र यस्य एक ऐसे संबंध करना ये देखा दिया दिशा उसके स्रोत्र है जिसका वही वही सर्वभूत अंतरात्मा वाग विवृता विवृता का तो खोला हुआ उद्घाटिता प्रसिद्ध वेद है, है यस्य जिसका वाग खोला तो वेद है वायु प्राण ये प्राण है वायु प्राण ये हृदय अंतकर्ण ये कर्ण हृदय जिसका अंतकर्ण हृदय अंतक विश्व हृदय शब्द का था अंतकण ये हृदय से पिंड नहीं लेना बुद्धि लेना अंतकरण तो अंतकरण कौन होगा विश्वम हृदयम विश्वमस्य सारे विश्व का तो समस्तम जगत सारे जगत जगति उसका हृदय अंतकण यसीते अस्त सर्वमि अंतकण विकारमेव जगन मन सेश्रुति प्रलय दर्शनाथ सारे जगत हे अंतकण का विकार कार्य हे मनस्यव सुश्रुत प्रलय दर्शनाथ में प्रलय हो जाता है मन से सुश्रुत दो नव टिप्पणी में मन से सुश्रुत इसमें क्या टिप्पणी होगा अच्छा सुस्रुप्ति क्या तो सुश्रुप्त होती है हाँ सुश्रुप्त अवस्था में सुश्रुति अवस्था में सब मन भी लीन होता अज्ञान में सब प्रलय हो जाता है जगत तो कुछ नहीं रहता है इसे सब मन का ही विकार है जागृतें भी तत्व एवं अग्नि विस्फुलिंगव प्रतिष्ठान जागृति भी जो उत्पत्ति है उससे ही ब्रह्म से अग्नि विस्फुलिंग जैसे श्रुति में कहा गया निस्सरण होता है यसे च जाता पृथ्वी पदभ्या पृथ्वी पाद य से जाता पृथ्वी पृथ्वी पाद पृथ्वी पादे पाद से उत्पन्न पृथ्वी पृथ्वी उसका पादे पृथ्वी जाता पृथ्वी पृथ्वी का पाद ये सदेव विष्णु अनंत प्रथम शरीर त्रैलोक्य देहो उपाधि सर्वेश भूताना अंतरात्मा यही तो देव विष्णु परमात्मा है विष्णु तो अनंत है प्रथम, प्रथम शरीर प्रथम शरीरवाला है स्थूल प्रपंच अभिमानी विराट है तो दिया है टिप्पणी में सर्वेशा भूताना अंतरात्मा सर्वेश भूताना पंचमहाभूता अंतरात्मा स्थूल प्रपंच शरीर ही विराट के अर्थ ये अंतरात् स्थूल प्रपंच येरस्थूल पंचभूत श स्थूलभूत स्थूलभूता स्थूलपंचभूता शरीर यस विराट प्रथम शरीर शरवाला तैलोक्यदेह उपाधि देह उपाधि सारा भूर भूर्भुवस्वती लोके उसका देह उपाधि अर्थात तो ब्रह्मांड उसका ब्रह्मांडकाउपाधि स्थूल प्रपंचा भूतानात्मा सही सर्वभूतेष् दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता सर्वकारनात्मा सारे भूत में वही दृष्टा श्रोता मनता है विज्ञाता है सर्वकारनात्मा सर्वकारणात्मा कारणानाम चक्षुरादिकाणाथ so, इंद्रिय का अंतरात्मा कहा आत्मा सर्वभूत क्योंकि वही सब का प्रेरक है अधिष्ठा में सबका अंतरात्मा हो गया वही आत्मा ही उपाधि के कारण विराट नाम विराटनाम पंचाग्निद्वारण यसरती प्रजाता तस्मा पुषा प्रजातंत्य पांच अग्नि उपासना छांदगेम पंचाग्नि विद्या के द्वारा संसार प्राप्त करते उपासना उमें पंचम आम आमाहूत तो होता आप पुषवचस्वभवती पंचम आहुति में आप श्रद्धा सद्भा से आप जल पुरुष को हो जाते हैं यही प्रश्न का उत्तर में पांचाग्नि विद्या कही गई पांच अग्नि अग्नि नहीं है अग्नि से बिना अनग्नि है अनग्नि में अग्निचिंतन उपासना जब करते हैं इस से आरप करके उपासना करते हैं अग्नि अनग्नि में अग्निचिंतन ज्ञान तो यथार्थ बोध होगा प्रमाण वस्तु वस्तुतंत्र ज्ञान उपासना कर्तृतंत्र तो जैसे कहा गया मन ब्रह्म उपासित तो प्रतिक उपासना है मन में ब्रह्म दृष्टि करे आकाश ब्रह्म आदेश ये जैसे शालग्राम विष्ण में विष्णु बुद्धि ये उपासना है अनग्नि में अग्नि चिंतन करना तो पांच अग्नि टिप्पणी में दे दिया है टीका में द्यू पर्जन पृथ्वी पुरुष शिष्यु पंचस्व अग्निदिष्टे श्रुत्यंतर चोदित्वात् तर नर्थ पंचाग्नि द्वारा द्यो स्वर्ग परजन्य पृथ्वी पुरुष और यश स्त्री पंचसु पंचअनग््निमय अग्निदिष्टि श्रुत्यंतर छांदिग सामेद श्रुति में, में चोदित भी तत्वात्थ उसके द्वारा पंचाग्नि द्वारे न यहाँ संसरती प्रजा इसी प्रकार स्वर्ग जाते कर्म उपा करके फिर जब आते हैं पर्जन्य होकर के पृथ्वी में गिरते हैं वृष्टि के साथ फिर ये पृथ्वी में पड़े रहे कहीं कभी ब्री आबादी में पौधा में आकर के धान आदि में जवा आदि में रहे उसको भी कोई पुरुष भोजन करेगा खाएगा तो पुरुष में जाने पर शर में कभी कभी ऐसे ही कोई कहाँ खाया कहीं गिरा दिया कोई पशु पक्षी खाकर कहीं चला गया कहीं टटी कर दिया वहीं गिरा रहेगा कभी मछली पानी में गिरा मछली खा लिया वो भी सड़ गया वो भी पानी में रहेगा ऐसे होकर के कभी के बहुत दिन तक तो ऐसे रहता है कहाँ कहाँ गिरता है कहाँ जाता है कहाँ पेड़ पौधा कोई पेड़ बहुत दिन तक तो ऐसे रह गया और कोई खाने के बाद भी तो कोई जरूरत तो नहीं की जो पुरुष खाएगा और आगे स्त्री कोई साधु सन्यासी खाया वही पुरुष में इसे रहा कभी मल में चढ़ जाएगा नहीं तो सर में स रहेगा कोई पशु पकी खा लिया कहीं गिरा दिया और कभी जो बच्चा खा गया तो सर में रहेगा नहीं तो मल मल में निकल जाएगा इसी प्रकार होते होते कभी पुरुष स्त्री में ये सग्नि में सेचन करेगा तो पत्नी संबंध से फिर गर्भ हो करके आगे फिर जन्म लेगा इसी प्रकार संसार को प्राप्त करते प्रजा तो ये जो प्रजा उत्पन्न होते हैं ये सब तस्मादेव पुरुषात् प्रजायंत उसी पुरुष से ही स्व की उत्पत्ति है शुद्ध आत्मा की तो उत्पत्ति नहीं है भूत भौतिक की उत्पत्ति है देहादि उपाधि की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति कही जाती आत्मा की उत्पत्ति नहीं है अंतकरण आदि सूक्ष्म शरीर चला गया सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर साथ संबंध हुआ स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है भौतिक तो उसकी उत्पत्ति से तद उपाधिक सूक्ष्म मिलने पर तद का आत्मा की उत्पत्ति ऐसे व्यवहार होता है जैसे घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति घट नष्ट हो गया तो घटाकाश नष्ट हो जाएगा इसी प्रकार व्यवहार होता है तो उससे से ही की उत्पत्ति है तस्मादेव पुरुषार्थ प्रजायते कैसे उसको बताते हैं इति्य थे तस्माद्निशो ये सूर्य सोमांत पर्जन्यषदय पृथिव्याम पुमा एक तिंचती योशीतायाँ बहु प्रजापुर संप्रसूता तस्मा वही परमात्मा से परम पुरुष ब्रह्म परमात्मा से अक्षर पुरुष से अग्नि अग्नि की उत्पत्ति अग्नि क्या है दिवोलोक दिवोलोक अग्नि जो दिवोकूप अग्नि उसी की उत्पत्ति समिधो ये सूर्य जिसका समिध है जिसका सूर्य है वो द्वलोक अग्नि के लिए अग्नि में लौकिक अग्नि में समिधि डालते हैं उसके द्वारा सम्यक इध्यते अनयादि समिति काष्टघ घृतादि काष्ठ अग्नि समिधि है उसके द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती है तो द्व्यूलोक अग्नि प्रज्ज्वलित तो होती है सूर्य रूप समिधि के द्वारा सूर्य उसकी समिधि सूर्य के द्वारा प्रकाश होता है उसके बाद द्यूलोक अग्नि के बाद दूसरा अग्नि है पर्जन्य वहाँ द्यूलोक अग्नि में श्रद्धारूप आहुति देते हैं जो यजमान कर्म जा कर उसके बाद सोम निष्पन्न होता है पितृलोक में फिर सोमात् परजन्य होता है दूसरा अग्नि परजन्य परजन्य होकर नीचे पानी में आगे जाएगा फिर पृथ्वी प्रति में पृथ्वी रूप तृतीय अग्नि में आ जाएगा औषध है उसमें वीरियवादी औषधि हो जाता है उसके बाद उसको खाने पर पुरुषा अग्नि में हवन किया जाएगा प्रथम अग्नि दिलक द्वितीय अग्नि पर्जन्य तृतीय अग्नि पृथ्वी पृथ्वी में वीरहवादी होने पर वो खाएगा वो चतुर्थ अग्नि पुरुष पुरुष में हवन किया जाएगा क्या हवन किया जाएगा अन्न तो पुमान रह करके फिर पंचम अग्नि स्त्री पुमान रेत सिंचती योषीतायाम त्री में योत्ति में रेत गर्भवास के लिए रेत सज्जन करता है तो गर्भ होता है गर्भ होकर फिर जन्म होता है बहु ही प्रजा पुरुषा संप्रसूता इस प्रकार पुरुष से बहुत प्रजा की उत्पत्ति होती है उत्पन्न हुआ है तस्मात्स्मात्ष्य में प्रजावस्थान विशेष रूप अग्नि सविशिष्यते परस्मात्षात् अग्नि अग्नि क्या है प्रजा अवस्थान विशेष रूप प्रजाओं के अवस्थान रहने के स्थान है स्थान विशेष कौन सी प्रजा है टिप्पणी में देव है देव प्रजा अवस्थान स्वर्ग रूप प्रजा प्रकर्षण जायती थी प्रजा सभी हुई देवता भी प्रजा है उनका अवस्थान स्थान रहने के लिए स्वर्ग है स्वर्ग की उत्पत्ति है वही अग्नि है सब विशिषत है समित सूर्य अग्नि के लिए कहते समिध्यते समिधस सूर्य समिधि तो वास्तव सूर्य नहीं है समिध समिधा समिध समिति के जैसे समिति के जैसे क्यों सादृश्य क्या है समिति के द्वारा अग्नि प्रज्ज्वलित तो होती है और सूर्य के द्वारा द्व्यूलोक प्रकाशित तो होता है का प्रकाश होता है सूर्य ने ही द्व्यूलोक समिध्यते सम्यक्यते इन्द्रिदीप तो प्रकाश प्रकाशित होता है द्व्यूलोक तत् ही द्व्योलोकार निष्पन्नाथ सोमाद परजन्य द्वितीय अग्नि संभवती तत्ही दियोलोका सो द्व्योलोक से निष्पन्न होता है द्व्योलोक रूप अग्नि है अग्नि से निष्पन्न होता है सोम चंद्र सोम उसके बाद सोमाद परजन्य द्वितीय अग्नि परजन्य है द्वितीय अग्नि उत्पन्न हो तथो ही द्व्योलोकार निष्पन्नाथ द्व्योलोक से निष्पन्न है सोम सोम तो से पर्जन्य रूप द्वितीय अग्नि की उत्पत्ति होती है तस्माच्छ पर्जनयाद औषधे पृथ्वी संभवती संभवती पर्जन्य होने पर औषधि विरय आदि पृथ्वी उत्पन्न होते हैं वह पर्जन्य के साथ जीव आता है जब स्वर्ग में पितुल में स्वर्गफल भोगने के बाद आता है तो जीवात्मा उस समय उसको सुख दुख अनुभव नहीं होता है आता है ऐसे ही जड़ जैसे रहता है जीवत आता है उसके साथ मिल कर के फिर जब गर्भ में आएगा जन्म होगा तभी उसका सुख दुख क्योंकि शरीर स्थूल शरीर के बिना सुख दुख भोग नहीं होगा केवल सूक्ष्म शरीर से और सूक्ष्म केवल आता है अब स्थूल स्वर नहीं बना और वृहबादी में आएगा इसी क्रम से जाकर के गर्भ में स्थूल स्वर बनेगा तभी उसको उसको दुख आरम्भ होगा क्योंकि भोगा है धर्म शरीरम शरीर स्थूल शरीर में ही भोग होगा सूक्ष्म शरीर जब केवल सूक्ष्म शरीर चले जाता है आता है उस तो समय सुख दुख नहीं होता है जो मरने के बाद भूत प्रेतादि बन जाते हैं उनका स्थूल शरीर भी है उनका जो स्थूल स्थूल शरीर है वो हमको दिखता नहीं पार्थिव नहीं है अधिकम वायव्य कहीं कुछ अन्य रूप है किन्द्र सूक्ष्म रूप से शरीर स्थूल शरीर है स्थूल स्वर होने पर ही उनको कष्ट सुख दुख होता है और स्थूल जब नहीं है तो उनको सुख दुख, दुख नहीं होता है किंतु दीर्घ काल तक ऐसे रहेंगे गए। कभी फिर जन्म होगा जड़ जैसे पर्जनयाद औषध पृथ्वीशन भवन दी औष औषधि व्यू पुरुषाग्नि होता ब्य औषधि विरयवादी पुरुष खाएगा पुरुष अग्नि में हवन किया गया में हवन होता है पुरुष अग्नि में होता उस होताब्यषधिव्य हवन करने पर ये उपादान हो गया वीरवादी उपादान भूताभ्य फिर पुरुष अग्नि से हवन किया जाएगा रेत यो सीत अग्नि में पुमान पुरुष अग्नि अग्नि रेत सिंचती रेत संचन करता है योसितायाम सीतायाम यो स्त्री में योन स्त्रियाम यो सीतरूप अग्नि पंचम अग्नि में करता है रेता एवं क्रमण बहुत प्रजा बहु प्रजा बहु का बहुवचन बह्य श्रुति में तो बहुत शब्द है बह्य प्रजा ब्राह्मणाद्य पुरुषा परस्प्रुता समुत्पन्ना यही पुरुष से अक्षर ब्रह्म से क्रम से इस प्रकार ब्राह्मणादी सब से उत्पन्न हुए समुत्पन्ना केवल प्रजा ने आगे भी जिन जिन जिनकी की उत्पत्ति उसी से सर्वात्मक ब्रह्म ये जितने प्रपंच सब कुछ ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं तो आगे भी जिस जिस की उत्पत्ति है तस्माद साम तस्मादचुसी दीक्षा यज्ञ सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्चत्सर यजमान लोका सोम यबते य सूर्य तस्मादच ज्ञ उत्पन्न होते ऋचाओं की उत्पत्ति श्याम यजुमंत्र है ऋग शाम यजुर्व मंत्र है वेद का भी नाम है ऋग यजु साम यहाँ मंत्र का कथन मंत्र भी है ऋग वेद में मंत्र केवल ऋग ऋचा रूप मंत्र होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऋग्वेद में मंत्र है साम भी है ऋग वे श्याम वेद में भी ऋचा भी है यजुर्वी है शामगान भी है यजुर्वेद में भी मंत्र ऋचा भी है शाम यज सब है तो री साम यजु ये तीन वेद का भी नाम है और तीनों प्रकार मंत्र का भी नाम है ऋचा कहते उसे मंत्रों को ये श्लोकात्मक हो पाद अवसाना नियत अक्षर में समान हो एक पाद में जितने अक्षर दूसरे पाद में इस अक्षर कोई निश्चित होए नियत पाद वसाना ये श्लोकात्मकों को मंत्रों को ऋचा मंत्र कहते हैं और यजुह गद्यात्मक अनियत पादवसाना किसमें किस पाद में कितने अक्षर किसमें कितने अक्षर नियता नहीं है तो गद्यात्मक हो जाता है यजुर्मंत्र है और शाम को तो ऋचा में आरूढ़ करके गान करने के लिए कुछ कुछ अनर्थक का आता है हावू हावू और कहीं के ऋचा में इसको आरूढ़ करके गायन करते हैं तो ये तीनों प्रकार मंत्र भी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं दीक्षा दीक्षा में कुछ नियम है मन जी बंधन आदि है सूत्र आदि धान करते हैं यज्ञाश्च सर्वे कर्तव दक्षिणाश्च यज्ञ अग्निहोत्रादि यज्ञ है साहुत्र यज्ञ और क्रतु सर्वे क्रतव सर्वे यज्ञ सर्वे क्रतव क्रतु और यज्ञ में भेद होता है क्रतव है जहाँ यूप हो उसका नाम क्रतु है। शईपा कृतभ यज्ञ अयपो यज्ञ यज्ञ अयुप अविद्यमान यूपिन यूप के बिना कर्म होता है उसका नाम यज्ञ और यज्ञ होता है देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग याग कहते हैं तो यूप के बिना कर्म होता है उसका नाम यज्ञ है जहाँ यूप का उपयोग होगा उसका नाम क्रतु अन्यत्र क्रतु संकल्प आदि भी है किंतु यहाँ यज्ञ के साथ क्रतु कहते हैं तो कृत्व होता है सयुप युप के साथ और दक्षिणा भी दक्षिणा में गोदान एक गो का दान आया और विश्व यित आदि करेंगे तो सर्वस्व दान जितने सौ दान दक्षिणा है सब उससे उत्पन्न होते हैं गो आदि सम्भस जल से काल है यजमान है और लोक कर्म फल यत्र सोम पवते है सोमचंद्र जहाँ पवित्र करते हैं लोगों को यत्र यूर्य जहाँ सूर्य भी उत्तरायण दक्षिणायण माग के द्वारा जाते हैं प्राप्त करते हैं जहाँ सोम चंद्र है जहाँ सूर्य है लोक भी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं किंच कर्म तस्मा इत्याह। कर्मे के साधना फला चाह कर्म के साधन और कर्म के फल परमात्मा से स उत्पन्न होते हैं कर्म साधना में टिप्पणी में क्या कर्मात्मका साधना क्योंकि कर्म के साधना और कर्म दोनों लेना कर्म भी लोगों का साधना कर्म साधना फल कहें तो कर्म कहाँ रहेगा इसलिए कर्म और कर्म साधना क्योंकि देवता उद्देश्य न द्रव्य तय को यह कहते हैं उसे देवता द्रव्य से मिलकर कर्म होता है कर्म के साधन ऋचामंत्र आदि भी है फला नीचा तस्मादेव उसी परमात्मा से कतम किस प्रकार है उसका उत्तर देते हैं तस्मात्षाद ऋच नियत अक्षर गायत्री आदि छंद विशिट मंत्र ऋच मंत्रण पादान पादवस यस्य पादवस यहाँ ते नियत नियत अक्षर अक्षर पादावसाना, नियताक्षर पादावसाना मंत्ररपावसान अतः करेंगे तो ता रिचह नियत अक्षर पादवसाना नियत अक्षर में पाद की समाप्ति हो निश्चित अक्षर में गायत्री आदि छंद विशिठा मंत्र छंद विशिटा मंत्र श्लोकात्मक है यह ऋचह आगे श्याम है श्याम है हेत तो आरोकर करते हैं साम का नाम सब है एक एक भाग साम में भाग होता है भक्ति शब्द से उपयोग प्रयोग किया जाता है भक्ति भज धातु से बनेगा गय करेंगे तो भाव बनेगा स्त्रियां स्त्रिया करें तो क्या बनेगा भक्ति तो भाग भक्ति समान अर्थ है धातु <laughs> ना बने करता तो भज धातु से भाग भी बनता है भजन भी बनता है सेवा भी भज सेवाया सेवा सेवन भी सेवा भी है भक्ति भी है, भाग भी तो भक्ति शब्द से कहते साम के भाग अंश को पांच भक्ति वाले साम को कहेंगे पाँच भक्तिकम सात भाग वाले साम को क्या कहेंगे साप्त भक्तिकम पांच भक्ति वाले कौन है सात वाले कौन है टिप्पणी में दिया है ठीक है मैं पांच भक्ति कम है थी हिंकार प्रस्ताव उद्गी प्रतिहार निधन ये पांच ही निधन क्या पंच भक्तों साम तम पंचभक्तिक पांचभक्ति पांचभक्तिक पांच क्या पंचभक्तों अवय भक्ति का अवयव यश तथोतम इस दिन तृतीय भाग क्या है उद्गी आगे शाप्त भक्तिकम साप्त में पांच और दो अधिक आ जाएंगे हिंकार प्रस्ताव उद्गित प्रतिहार उपद्रव निधन पाँच क्या पाँच क्या आदि रह गया हिंकार प्रस्ताव आदि उद्गित प्रतिहार उपद्रव निधन सात हुआ सात में से एक अधिक पहला आया आदि पहले तृतीय क्या था उद्गित अभी उद्गी हो गया चतुर्थ तृतीय कौन हो गया आदे। आदे गया आगे प्रतिहार था और निधन के पहले गया उपद्रव प्रत्यार के बाद क्या आया उपद्रव अंत में निधन रहा पहले चतुर्थ क्या था प्रत्यार अभी चतुर्थ कौन होगा और प्रतिहार हो गया पंचम उपद्रव हो गया आगे निधन इसमें हिंदी अर्थ में डाइने तरफ गलत है ओ, देखो बीच में पांच तथा अंकार प्रस्ताव आदि लिखना चाहिए उद्गी प्रत्यार स्तोभ दे दिया स्तोभ नहीं स्तोभ काटना है उसमें किसमें संशोधन हुआ है नहीं सही है बीच में नहीं है ठीक है तथा हिंकार प्रस्ताव उद्गीता लिखा है प्रस्ताव उद्गित बीच में आदि लिखो और प्रतिहार के आदेश तो भले खाए को काट दो प्रतिहार उपद्रव और निधन नाम को कोई नया में कोई संसोधन हुआ नया कब छाया नया प्रकाशन कब हुआ ये कब ये पुस्तक लिया था ये लिया इसमें इसमें थोड़ा सा देखने कता है लिखा है काले में भाष्य में श्याम है श्याम पांच भक्तिक साप्तभक्तिकोभादीत विशिष्ट स्तोभ क्या है अनाथक अनाथक शब्द है स्तोभ अस्तोभ अनवध्यम अवद्य क्या है <laughs> अवद्य का अर्थ अनवध्य का अर्थ निर्दोष्ट निर्दुष्ट होना सूत्र होना चाहिए स्तोभ था अनर्थ का शब्द स्वाम पट आदि स्तोभ आदि आदि से अनर्थ के बाद आदि से क्या लेंगे अर्थवान होगा अनर्थ नहीं स्तोभ स्तोभ स्टोवा, आदि स्तोभ का अर्थ अनर्थ का शब्द और आदि से क्या वाक्य बचेगा अर्थ वाले टिप्पणी में दिया है आदि स्वदेश अर्थ वाले लेना पड़ेगा आदि ना पड़े दिया? नहीं हाँ आदि में दिया अर्थवत अर्थ वाले भी है गीत विचिट यशा यजुंसी अन्यक्षरपादवसानी वाक्य रूपाणी अक्षर ही पादवसान याम यजुर्नाम यजुर्नाम तानि अनियत अन्यक्षर पाद अन्य अनिश्चित अक्षर में पादी की समाप्ति है निश्चित निश्चितक्षर में नहीं श्लोकात्मक नहीं वाक्य रूपानी गद्य रूपये एवं त्रिविधा मंत्रा हा। तीन प्रकार मंत्र की उत्पत्ति परमात्मा से दीक्षा है मौंज्यादिलक्षण कर्तन्यम विशेषा मौज्यादि मुंज बंदन करते आदि से मंगल सूत्र आदि कर्ता के निम विशेष कर्तम विशेष टी टीका में दे दया हिंकार हो तो सप्त सप्तः स्तोभकार अर्थशून्य वर्ण आगे भाष्य में <coughs> यजमान के निम विशेष यज्ञ सर्वे अग्नोत्रादय यज्ञ क्रतव सयुपहार यूपे सह सही पूप के साथ होता है और से क्रतु शब्द से कहते दक्षिणाश्चवाद्यपरमित सर्वस्वांता दक्षिणा एक गोस लेकर के अमित दक्षिणा सर्वस्वांता अंत में सर्वस्व दक्षिणा टीपण में दिया टीका में विश्वजित सर्वेधयो सर्वस्व दक्षिणा विश्वजिताजित सर्वेधयागे पूरा पूरा सब सबको दक्षिणा सर्वस्व सारे धन को दे देना नचिकेता के, के पिता ने किया था सब देना था किंतु तो कुछ क्या उसका नाम अरुणी उदार का तो, तो सर्वस्व दक्षिणा पुत्र के निमित्त तो कुछ रख करके रखना है बाज स उदार का भी है क्योंकि आगे कहा ना तो सुखम रात सहित उदार कारिणाम एक गौ से लेकर के सर्वस्वता दक्षिणाती दक्षिणा की सब की उत्पत्ति परमात्म से आगे संवत्सर से काल कर्मांग समय भी कर्म कांग यजमकर्ता है लोका तर्म फलभूता कर्म के फल सौक यजम की कर्मफल स्वर्गादी पितृलोका ते विशेष सोम पवते। यत्र यहाँ येसु लोकेशु पवते करता का थी। पुना पवित्रकर्ता पवित्रकार लोकान यत्र यु जहाँ सूर्यस्तपति जहाँ चंद्र प्रकाश करता है पवितर कर करता है सूर्य प्रकाश करता है प्रकाशकर्ता लोक कौने दक्षिणन उत्तरायन मगदमान विदिदर्तृफलूता दक्षिणायन मार्ग गम्य क्या है अविद्वत अभिद्वत्त कर्त फलभूत कलोक पितृलोक दक्षिणाय न पितृलोक से उत्तरायण मार्ग से प्राप्त होगा विद्या देवलोक है ब्रह्म लोक पर्यत मार्ग द्व्य विद्वत कर्त फलभूत विद्वान किसके विद्वान है उपासना ये विद्वत का ब्रह्म ज्ञान नहीं है उपासक उपासक उपास विद्या देवलोक उपासना से कर्म समुचित उपासना भी करें तो देवलोक ब्रह्मलोक तक सबसे अधिक फल फलभूता लोक की उत्पत्ति परमात्मा से आगे सारे देवताओं की उत्पत्ति सब की उत्पत्ति परमात्मा से तस्माच चेवा बहुदा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांस प्राण पानोव्रीय श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य परमात्मा से देवा बहुदा संप्रसुता दें बहुत प्रकार अलग उत्पन्न साध्या हुए साध्यागण साध्यूपे मनुष्य पशव भयांस पक्षी प्राना, पानु, प्राना, की उत्पत्ति से ब्रीह की उत्पत्ति तप्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम सारे कर्म की विधि सब की उत्पत्ति परमात्मा से तस्माच पुरुषार्थ कर्मांग होता देवा कर्म के अंग है देव देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग याग होता है देवता भी कर्म के अंग है उनके लिए हव प्रदान करते हैं बहुधा बहु प्रकार देवता है वो अस्वादि गण वेदना संप्रसूता अष्टावसु वसु रुद्र आदि इत्यादि गण है साध्य भेद से सम्यक प्रसूत उत्पन्न हुए सम्यक प्रसुता उत्पन्न हुए साध्या देव विशेष से साध्य देव विश्वदेवा भी है बहुत प्रकार देव तेती से करती मनुष्य कर्माधिकृत कर्म में अधिकारी मनुष्य मनुष्य कर्म में अधिकारी है कितने चौरासी लाख योनि में केवल मनुष्य कर्म करता है और कोई कर्म नहीं नया कर्म नहीं कर सकते है ना पुण्य ना पानता पान पाप यही कर्म करके आगे भोगना है तो यहाँ मनुष्य लोग में क्या करना भोगना है भोगने के लिए तो बहुत चौरासी लाख योनि है मनुष्य एक योनि है जहा कर्म कर सकता नया कर्म कर सकता है यहाँ के बोलो भोग करके समाप्त तो कर दिया मतलब व्यक्त हो गया और कर्म जो करता है यही कर्म करके नरक पशु पक्षी भी को प्राप्त जन्म को प्राप्त करता है सर्गों को प्राप्त करता है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है यहाँ थोड़ी प्रमाद क्या तो कुपे पत गिरेगा नरक में प्रमाद क्या तो कहाँ जाएगा कूपे पत गिरो कुआं में गिरो गिरो मतलब नरक जाएगा पशु पक्षी बनेगा और परमात्मा प्राप्त कर सकता है ये हाथ में नहीं कि अगले जन्म भी मनुष्य बन जाएंगे कोई निश्चय कर लेते हम अगले जन्म में अच्छे साधना करेंगे अगले जन्म में मनुष्य बन जाएगा निश्चय है क्या इसलिए यही एक ही कर्म के अधिकारी मनुष्य ये सत्कर्म अवश्य करना चाहिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके कर्म नहीं तो पाप कर्म तो बहुत होते ही हैं बिना इच्छा चलते फिरते कीड़े मकोड़े मरते पाप तो कर्म होते ही है। सत्कर्म पुण्यकर्म अवश्य करना चाहिए ये विचार कर चाहिए हमेशा कर्म के अधिकारी केवल मनुष्य है शास्त्र ही प्रमाण है जो अदृष्ट अप्रत्यक्ष विषय में धर्म के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है चोदनालक्षण अर्थ धर्म साधर विधि वाक्य ही विधि शास्त्र ही प्रमाण है ये कर्म के अंग होता है या मनुष्य कर्म के अधिकारी अन्य कोई अधिकार नहीं है पशव ग्रामारण्य ग्राम्य पशु गोह गोवादी ग्राम अन्न पशु चागादी में अर्य में पशु वयांस पक्षिण जीवन च मनुष्याण प्राणपाननक वै जीवन प्राणपानन मनुष्यादीना जीवन च मनुष्यादीना यहाँ बीच में विराम नहीं चाहिए प्राणापानो वही प्राणापानो है दूसरा है बिरिया वो ब्रह बिरिया बथु हवीरअो के समास होगा हबी से एकदम हवि हो जाएगा हबि से एमो दूसरे प्रकार हाँ अभी अर्थ यही हो ब्रह हो तो ब्रह अब हबीरअर्थो अभी तो हाविसे इमो हावि के लिए ब्रह तपस्या कर्मांगम तप भी कर्म कहेंगे पुरुष संस्कार लक्षण पुरुष का संस्कार होने पर आगे कर्म करें। दे करे या दे पुरुष संस्कृत होती कर्माशनयुग्य संस्कृत होकर के कर्माशन करने के लिए तपकुश पय व्रत यगु आदि दिया है तपस कर्मांग में टीका में पयोव्रत ब्राह्मणस्य यवागु यगुराजन सामिचा वैश्य इत्यादि विहित स्वतंत्रम कृष्ण चांद्रायण आदि तेरह था कृच्छ चंद्रायण एक साथ ही कृष्ण ने छोड़ दिया अनुसार है कि इसमें क्या मिला देना कृष्ण चंद्रायण आदि पयोव्रतम ब्राह्मणस्य से मतलब केवल दूध पी के रहना ये ब्राह्मण के लिए कर्म करते समय और राज नक्षत्र के लिए यहाँ हलवा लपसी बना करके केवल उसको क्या करना आमिषा वैशिष्य वैशा के लिए आमिषा चना केवल केवल चना खा के, वर। के वर कराना, और कुछ नहीं खाना अच्छा है ना सब अच्छा है कि वोले उसको खाने के दिया जाएगा ना <laughs> दो तीन चार दिन में फिर चिप कर नमक खाओ <laughs> खाली चना खा का के रहो खाली दूधा पी कोई कोई के? करते दुग्धाह खिचड़ी वाले बाबा खिचड़ी तो ठीक है खिचड़ी का आकर कोई रहस है कठिन नहीं है फ्रेंड सब मिला कर खाओ और केवल दूध पी के रहना और कुछ नहीं लेना सब भोजन करके दूध पीने के तो कोई आपत्ति नहीं <laughs> दोनों टाइम भोजन करो या दोबारा दूध पी लो कोई आपत्ति नहीं केवल दूध पी के रहना केवल या बाग खाकर रहना ये व्रत है ये तप है इसी प्रकार नियम होता तप जो जैसे प्राप्त होता है उसको ऐसे भोजन करना प्रसन्नपूर्वक ये भी तप है जहाँ जिस प्रकार है परिस्थिति उस परिस्थिति में रह करके रहकर अपने को उसमें उसके साथ मिला दिया ये बड़ा तप है और जो नाक टेकने वाले हैं वो कहीं भी नहीं रह पाएंगे जो कुछ इसका इनका होता है जहाँ जाएंगे वहाँ झगड़ा करेंगे फिर वहाँ से भागना पड़ेगा एक माता स्वयं बताया बोला हम क्या करेंगे जहाँ जाते हैं हमारे साथ झगड़ा शो करते हैं नहीं तो हम झगड़ा करते हैं स्वयं बताया था <laughs> मैंने सोचा चलो स्वयं कहता है झगड़ा करते करके चलो अपने दोस्त मानता है बोलता मेरा ऐसा स्वभाव है जहाँ जाता हूँ झगड़ा करता तो उसको थोड़ी देर मेरे चलो रख दो इतने कहता है तो बाद में सबके साथ झगड़ा <laughs> फिर कितने झगड़ा किया सब लोग ने कहा फिर जाना पड़ा फिर बोल कर गया जहाँ जाता हो सब तो मेरे साथ झगड़ा करते पुलिस को जाकर बताया बोला तो मेरे साथ सब झगड़ा यहाँ नहीं जहाँ जाने पर करते है, तो बताता है? <coughs> किस लोग किसका ऐसा स्वभाव होता है और वो कहीं कहीं इस प्रकार होता है तो साधु लोग भटकते तो इधर इधर हो, हो। वहाँ गए कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य ले करके चलना है उसके लिए जो कुछ प्राप्त होता है सहन करना है और आपस में कभी कभी कहेंगे साधु में आपस में मतभेद कुछ ना कुछ मतांतर ये सब जहाँ जाने पर सब सर्वत्र होगा ये सब को उपेक्षा करके लक्ष्य को चलना वर्णाश्रम अनुष्ठान धर्म करना ही तपे स्वर्णाश्रम धर्मेण तपसा जो वर्णाश्रम धर्म पालन करा जो वर्ण के लिए जो है में और आश्रम ब्रह्मचारी सन्यासी का जो अपना धर्म वही पालन करना ठीक ठीक पालन करना ये तप है वही करना है तो सब तप भी जितने सब कर्मांग हो गया तपव है और जो जैसे प्राप्त होता का ग्रहण करना वही तप है और स्वतंत्र तप भी है कृष्ठ चंद्रायण आदि जान बुझ करके कष्ट सहन करना भोजन नियम करके और पंचाग्नि तप में अलग प्रकार है अलग अलग विभिन्न प्रकार कृच्छादा ने भोजन में कितने नियम है यह एक नवरात्रि में करते हैं ये सब तप है तप से शुद्धि होती है तप है बड़ा साधन है ये भी परमात्मा स्वतंत्र भी एक दैव संपत्ति है यूर्वक सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग श्रद्धा से ही सारे पुरुषार्थ का साधन धर्मार्थ का कर्म मुख्य चार प्रकार पुरुषार्थ का साधन अनुष्ठान प्रयोग अनुष्ठान साधन अनुष्ठान तभी करता है श्रद्धा होने पर श्रद्धा पूर्वक ही पुरुषार्थ साधन होता है इसलिए सद्धा पहले सब कुछ करने के लिए धर्म करने के लिए कुछ करने के लिए श्रद्धा चाहिए चित्त प्रसाद के मल में प्रसन्नता सुनकर के करने की इच्छा है आस्तिक बुद्धि आस्तिक बुद्धि कर्म सुनते ही मेरा कर्तव्य करना चाहिए और जब अंत अशुद्ध होता है कुछ सब साधक को देखना है जिसका अंत कोणा शुद्ध है हमेशा ही विपरीत तो। कुछ भी है तो उसका विपरीत तो। वो विपरीत तो बुद्धि कोई व्यक्ति के का बड़ा दुष्ट है उसको हटाना चाहिए हटाना चाहिए हटाना चाहिए बड़ा का तो क्या हटाना है देखो देखो देखकर बाद में हटा गया बहुत हटाने के बाद फिर क्या देखो इसको हटाया गलत है पहले क्या गलत है इसको हटाना चाहिए हटाना चाहिए हटाना चाहिए बाद में बहुत परिस्थिति खराब होकर हटा गया तो कह फिर भी देखो इसको हटा ये गलत है इसे हटाना नहीं चाहिए जो कुछ करो उसका विपरीत ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है विपरीत आस्थिक बुद्धि क्या है श्रद्धा है श्रद्धा होने पर जैसे जैसे शास्त्र में कहा इसे नहीं तो एकादशी वृद्ध क्या हो जाएगा नहीं करण जी क्या हो जाएगा एकादश वृद्ध कर भगवान मिल जाएंगे अब कहो प्रातः काल स्नान का। क्या होगा स्नान करके कोई ब्रह्म प्राप्त कर लिया मंदिर में जा मंदिर जाने से क्या हो जाएगा ऐसे कहो जितने कुछ भी कहो तुरंत उसका विपरीत हो जाएगा ऐसा कोई सदगुणा नहीं जिसको खड़ा लोग उसको दुर्गुण निंदा नहीं कर सकते बताओ कोई गुणा किसी भी गुणा को तुरंत उसके विपरीत हो जाएगा कोई धीरे धीरे बोलता है बता क्या नहीं भजन नहीं क्या क्या मर गया क्या अथा जोर बने पर क्या मारोगे क्या <laughs> दूर में बैठा रटारी रह रह कहा दूर में क्यों बैठा पास में पास में क्या ऊपर बैठ हो गया ऐसे <laughs> प्रकार झगड़ा करने के लोग को ज्यादा निमित्त जरूरत तो नहीं होता है स्वभाव यदि है निमित्त के बिना ही झगड़ा हो जाएगा बिना कारण है ना तो लड्डू बनाएंगे या बालू साहब बनाएंगे काल भंडार है लड्डू बने या बालू साहब बने या? बोलो क्या आप लोग लो मत दो <laughs> सब एक मत हो जाएंगे <laughs> नहीं अच्छा जो लड्डू कहेंगे उनकी गलती है बालसाही कहेंगे उनकी गलती बताओ किसकी गलती किसी की गलती, किसी गलती नहीं लड्डू कहने वाले उनको डांटेंगे बालसाही कहेंगे उनको डांटेंगे क्यों बालसाही को तो लड्डू बनाना चाहिए वो लड्डू ये को तो बनना चाहिए झगड़ा बनना नहीं गलती किसकी बोलो <laughs> लड्डू कहने वाले बालसाही कहने वाले की गलती नहीं झगड़ा करने वाले की गलती है <laughs> जो कोई कह सकता है ऐसे निमित तो कोई जरूरत तो नहीं होता है <golpe egy> <independently> आस्तिक बुद्धि जो कुछ होने पर ग्रहण करना स्वीकार करना थोड़े सहन करना और कोई कुछ कहता है तो उसके भी सम्मान करना तुरंत क्यों खंडन करना वो जिसका खंडन करे तो हमारा वो खंडन करेंगे तो भी झगड़ा है ये सब अभ्यास करके यही सहनिशीलता यही तप है यही समूह में रह करके सहनश्चील तप जो कोई कोई कहता है हम एकांत में रहेंगे क्योंकि सबके बीच में झगड़ा राग उद्देश्य होता है एकांत रहेंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा सब के बीच में रह करके सहन कर तो क्रोध की निवृत्ति अच्छा क्रोध को शांत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए साधु को क्या करना चाहिए अपने आप सुधार करना है अपना आंत खण अपने स्वभाव में क्या कमती है स्वयं विचार करके और बहुत इधर उधर चटापट खाने की माने है उसके लिए भटकना चाहिए या नहीं नहीं तो भोजन कहाँ से मिलेगा भटकना चाहिए न नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो इसलिए जीवा को भी इसका रसन का भी स्वयं करना है सायम करना आवश्यक है वही होता है ज्यादा कुछ नहीं कर पाए साधु लोग जो प्राप्त होता है उसमें पर्याप्त है संतोष ये था जैसे जैसे प्राप्त हो उसमें संतोष है तो वही होता है समय वही हो जाता तप और उसके बाद भी थोड़ा असंतोष है तो कहीं चटापट चाहे करके बहुत बहुत चटापट खाने वाले भी कहीं भोजन करते समय धोकर खाए पिछले साल गए थे हम राजस्थानी फलोदी में जो लोग चटापट खाने वाले उन लोगों को भी इतने परेशान हो गए मसला मिर्ची से सब्जी को धो करके के नहीं खाए है ना कोई बचा कोई सब लोग सब दवाई भी खाते रहे खाली धो करके नहीं धो कर भी खाए चिपचिप कर जा दवाई भी खाए तो भी परेशानी अब थोड़ा सा बाकी बच गया आस्तिक तथा सत्यम अनता बचना मिथ्या भाषना ये सत्य का अर्थ देखो यथाभूतार्थ वचन मिथ्या नहीं, नहीं बोलना जैसे इसे कहना और अपीड़ा करम दूसरे को कष्ट भी नहीं दे सत्यम बुराद प्रियम बुराद प्रिय भी होना चाहिए अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम ये अनुद्वेग करो सत्य हो प्रिय और हित ऐसे शब्द बोलने के लिए तो मुख्य बिल्कुल मौन हो जाएगा शब्द निकाली के लिए पैसे बेचना है उद्वेग किसका नहीं हो प्रिय हो और हित भी हो प्रिय है अहित है तो नहीं बनना उद्वेगन है अनुद्वेग करवा सत्यम प्रिय हितम चे ऐसा विचार कर बोलने के लिए तो अपने आप मन हो जाएगा अपीलाक्रम ब्रह्मचर्य मैथुना समाचार विधि से इति कर्तव्यता विद्धि से किस प्रकार कर्म करना चाहिए कर्म करने के लिए विधान होता है कर्तव्य इति इति किस प्रकार करना चाहिए इति प्रकार किस प्रकार करना अनुष्ठान करना चाहिए ये कहते कथम कर्तव्यम किम भावेत केन भावेत कथम भावेत कथम भाव किस प्रकार कर्म करना चाहिए कर्म में अंग क्या क्या है किस अंग का किस अनुष्ठान करना ये सब नियम की भी परमात्मा से उत्पन्न होते इसका अर्थ परमात्मा से उत्पन्न है ये सब जिस प्रकार शास्त्र में ऐसे ही अनुष्ठान करना चाहिए भद्रं ओ भद्रंगे भी शृणेवा स्थिरंगे सुुवास्तनु